कुना कुना भगवत शरोिणाूर्त शांति शांति शां। भगवान भाष्यकार के, के द्वारा विरचित तत्वबोध नामक प्रकरण ग्रंथ का विचार हम लोग कर रहे हैं मंगलाचरण के पश्चात भगवान भाष्यकार ने मोक्ष के साधनभूत अहम ब्रह्मास्मी साक्षात्कार के साधनभूत तत्व विवेक प्रकार बताने की प्रतिज्ञा की और किनको यह तत्व विवेक से अहम ब्रह्मास्मी रूप साक्षात्कार होगा उन्हें बताते हुए कहा गया था साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी नाम तो अधिकारी के विशेषण हो गए साधन चतुष्टय साधन चतुष्टय पदार्थ का निरूपण किया जा रहा है साधन चतुष्टयम किम यहां से इस प्रश्न से लेकर के मोक्षो में भूयात इति दृढ़ा यहां तक के ग्रंथ से साधन चतुष्टय का निरूपण है ये साधन चतुष्टय अधिकारी का विशेषण है जो मनुष्य इन चार साधनों से युक्त है, उसे माना जाता है अहम ब्रह्मास्मी साक्षात्कार के साधनभूत तत्व विवेक का अधिकारी और कोई भी व्यावहारिक कार्य भी अधिकारी व्यक्ति यदि संपन्न करता है उस सा... कार्य का जो अधिकारी होगा साधन का वह ठीक ठीक संपन्न करता है उसका सुफल उसके जीवन में मिलता है और अनाधिकारी के द्वारा किया गया जो लौकिक कर्म है उसका फल भी कहीं होता हुआ भी नहीं दिखता है कहीं होता है तो विपरीत हो जाता है कहीं न्यूनाधिक हो जाता है लेकिन जो व्यावहारिक कर्म का अधिकारी है वह व्यवहारिक कर्म अधिकारी करता है तो सफल होता ऐसे साधन चतुष्टय संपन्न मनुष्य यदि अहम ब्रह्म ये तत्व विवेक कर ले तो उसे अहम ब्रह्मास्मि बोध रूपी सफल प्राप्त होता ही है इस दृष्टि से साधन चतुष्टय का निरूपण किया जा रहा अंतिम सा, साधन है चौथा मुमुक्षुत्व। जो समाधानम किम यहां तक के ग्रंथ से तीन साधनों का निरूपण हो गया है और मुमुखसुत्वम किम इससे पूछा गया चतुर्थ जो साधन है उसके स्वरूप को जानने की इच्छा से प्रश्न ये मुमुक्ष मुमुक्षा क्या है मोक्ष की इच्छा किसको कहा जाएगा ऐसे तो सभी लोग प्राणी मात्र चाहता है कि बंधन से मुक्त हो जा स्वतंत्र हो जा तो वो जो प्राणी मात्र के अंदर स्वतंत्र होने की इच्छा है वही साधन चतुष्ट अंतपाती चतुर्थ साधन माना जाएगा या मात्र के अंदर विद्यमान जो स्वातंत्र्य की कहो या मुक्ति की कहो इच्छा है उससे विलक्षण कोई इच्छा विशेष है जिसे मुमुक्षुत्व तो कहा जाएगा तो ये सामान्य इच्छा तो सब में है तब तो सभी अधिकारी हो जाएंगे तो फिर साधन चतुष्टय सम्पन्ना नाम ये विशेषण देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती इसलिए ये मुख शब्द का अर्थ है मोक्ष इच्छा लेकिन ये जो मोक्ष इच्छा है प्राणी मात्र में विद्यमान मोक्ष सामान्य रूप से जो मोक्ष इच्छा है उससे विलक्षण मोक्ष इच्छा है इस अधिकारी की विशेषण भूता चतुर्थ साधन रूपा उसमें क्या वह वैलक्षण्य होगा सामान्य इच्छा की अपेक्षा विलक्षणता क्या रहेगी तो विलक्षणता को ही बताते हुए कहा गया दृढ़ इच्छा का एक विशेषण है दृढ़। एक होती है सामान्य रूप से इच्छा हम मुक्त हो जाए लेकिन मुक्ति के लिए कोई प्रयत्न नहीं कर रहा तो वो है सामान्य इच्छा और एक है मुक्त होने की दृढ़ इच्छा इच्छा ये अंतकरण का धर्म है और इच्छा होती है प्रवर्तक, फल की इच्छा फल प्राप्ति का जो साधन है उसमें प्रवृत्त करती है दृढ़ इच्छा जिस पदार्थ की जिस फल की आपको होगी वह दृढ़ इच्छा शांति से बैठने नहीं देगी वह जिस पदार्थ विषय की इच्छा है वह पदार्थ जिससे प्राप्त होगा उस साधन को जुटाने के लिए आपको अंदर से प्रेरित करती रहेगी और अपनी इच्छा से प्रेरित हुआ व्यक्ति फिर शांत नहीं बैठेगा उस साधन में लगा रहेगा इसे कहा जाता है दृढ़ इच्छा जो आपको इच्छा हुई उस इच्छा के विषयभूत पदार्थ को प्राप्त करने के लिए इच्छावान व्यक्ति निरंतर प्रयत्नशील है प्रयत्न कर रहा तो माना जाएगा कि दृढ़ इच्छा है और जिसकी दृढ़ इच्छा होती है उस पदार्थ को प्राप्त करने के साधन में व्यक्ति को लगाना नहीं पड़ता लग जाता है स्वभावते उसे समय नहीं मिलता ये नहीं कहने की आवश्यकता पड़ती जिसको हम अंदर से दृढ़ता से चाहते हैं उसे प्राप्त कराने के साधन के लिए समय निकल ही आता है व्यक्ति फिर दिन भर यदि किसी कार्य में व्यस्त है तो रात्रि सोने में भी कटौती करेगा और उसमें साधन में लगा रहेगा अर्जुन को दृढ़ इच्छा थी द्रोणाचार्य जी के गुरुकुल में रहते हुए कि विश्व में धनुर्धारी के रूप में मेरी पूर्ण रूप से प्रसिद्धि हो जाए मैं ही एक धनुर्धारी के रूप में जाना जाऊं विशिष्ट धनुर्धारी बाकी तो सोते थे लेकिन अर्जुन अभ्यास करता था क्योंकि जानता है कि अर्जुन जानते हैं कि धनुर्धारी बनना है तो जो हमको दिन में पढ़ाया गया उसका अभ्यास करना आवश्यक है अभ्यास से ही व्यक्ति कुशल बन जाता है तो उस दृष्टि से समय निकल ही आता है और जो आवश्यक कार्य कर्तव्य है उन्हें करके अतिरिक्त समय जल्द यानी दो चाहे चार घंटे लगने हैं तो तीन घंटे में कार्य निपटा करके एक घंटा उसमें लगा लेता है इसलिए समय नहीं मिलता ये बहाना ही बताता है कि आपको जो प्राप्त करना है उसे प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा आपके अंदर नहीं है जो बहाना बताता है कि मैं चाहता तो हूं लेकिन समय नहीं मिलता समय तो निकल आता है किसी न किसी प्रकार से तो ये दृढ़ ये जो विशेषण दिया गया है मुमुक्षा में मुमुखुत्व में इच्छा का मुमुक्षव पदार्थ है मोक्ष की इच्छा मोक्ष की इच्छा सामान्य और उत्कट भे से दो प्रकार की उत्कट इच्छा का ही दूसरा नाम है दृढ़ इच्छा तो किसकी दृढ़ इच्छा तो किसी इस लोक के या परलोक के भोग विषय की इच्छा नहीं अपितु मोक्षो में भूयात मुझे मे का अर्थ है मुझे भूयात का अर्थ है, है। प्राप्त हो जाए मिल जाए क्या मोक्ष मैं इसी जन्म में मुक्त हो जाऊं ये जो दृढ़ इच्छा है मोक्षों में भूया ये इच्छा का विषय बताया सभी चाहते हैं मुझे मोक्ष प्राप्त हो लेकिन मैं मुक्त हो जाऊं इस विषयक जो दृढ़ इच्छा वो है मुमुक्षा और ये नियम होता है जो फलेच्छा है वह जनिका होती है जनिका यानी उत्पन्न करने वाली तो किसको उत्पन्न करेगी फल की इच्छा उत्पन्न करती है साधन की इच्छा को जन्म देती है साधन की इच्छा की माँ कौन है फलेच्छा तो साधन और साधन की इच्छा है पुत्री और उसकी मां है माता है कौन फल इच्छा मोक्ष फल है कि साधन है फल है इसलिए मोक्ष की इच्छा ये माता होगी कि पुत्री होगी यानी फल होगी कि साधन होगी फल है वो फल विषय की इच्छा है माता उसको उसको कहा जाएगा साधन और उसका जो जन्म लेगा उससे उसे कहा जाएगा फल की इच्छा है साधन फल है मोक्ष उसकी इच्छा है साधन किसकी मोक्ष प्राप्ति के साधन के इच्छा की इच्छा अलग पदार्थ है ना फल विषय नी इच्छा मोक्ष और ब्रह्म ज्ञान इनमें से तो ब्रह्म ज्ञान है साधन मोक्ष है साध्य यानी फल तो ये फल की इच्छा हुई मोक्ष की इच्छा वह माता है यानी साधन है किसकी ब्रह्मज्ञान की इच्छा की ब्रह्म जिज्ञासा की मोक्ष का साधन जो ब्रह्म ज्ञान उसे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न उसे होगी जिसके अंदर तीव्र मुमुक्षा है और फिर वो ब्रह्म ज्ञान के जो साधन हैं वो कौन है ब्रह्मज्ञान का साधन तत्व विवेक वो ब्रह्म जिज्ञासु को ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्म ज्ञान के साधनभूत तत्व विवेक में ही प्रवृत्त करेगी वो प्रयोजक बनेगी ब्रह्म ज्ञान की इच्छा ब्रह्म जिज्ञासु को ब्रह्म ज्ञान के साधनभूत तत्व विवेक में प्रयोजक बनेगी प्रयोजक का अर्थ होता है प्रेरक नियुक्त करने वाली इसी में लोगों सोने का समय नहीं है थोड़ा सो लिया जब नींद खुल गई तो तुरंत ब्रह्म ज्ञान के साधनभूत निर्दन करो मनन करो विचार करो ये अंदर से बेल बेलबसती रहेगी स्मरण वो कराती रहेगी तो माना जाता है कि आप मुमुक्षु हैं ऐसा यदि घटित हो रहा है किसी के जीवन में तो वह मुमुक्षा संपन्न है चतुर्थ साधन से भी संपन्न है उसको दूसरों को जबरदस्ती चार बजे को जगह है कि नहीं जगह है उठाने की जरूरत नहीं पड़ी आरती में कितने गए हैं शांति पात में कितने बैठे हैं, कौन नहीं बैठा है ये कहने करने की भी आरती में शांति पाठ में बैठने से चित्त की भूमि का तैयार हो जाती है न विवेक करने की अर्हता आ जाती है इसलिए वो स्वयं ही लगेगा स्वयं स्पुर जिससे ब्रह्म ज्ञान हो ऐसे साधन में उसकी प्रेरणा होगी यानी प्रवृत्ति होगी तो ये कहा मुखुत्व किम तो मोक्षो में भूया मुझे इसी जन्म में मुक्ति मिल जाए जन्म मरण के चक्र से मैं हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊं इति अने इस प्रकार की इस विषयक ये इति शब्द का अर्थ निकलेगा मोक्षों में में या इतने का तो अर्थ है मुझे इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त हो जाए और इति का अर्थ है इस विषयक जो दृढ़ इच्छा है उसे कहा गया मु इस प्रकार ये साधन चतुष्टय का निरूपण हुआ अब आगे हैं साधन चतुष्टय संपन्न हो गए आप ये खाली पदार्थ समझ में आ गए साधन चतुष्टय क्या है कैसे है उनका शब्दार्थ ज्ञान हुआ इसको अपने जीवन में धारण कर लिया यदि नित्या नित्य नित्यानित्य वस्तु विवेकादि पदार्थों को जीवन में धारण कर लिया ने अंतकरण में ये प्रकट हो गए इनकी फसल अंतकरण में खूब हरी भरी दिख रही है तो माना जाता है तत्व तो विवेक का अधिकार आपको प्राप्त हो गया तत्व विवेक का अधिकार प्राप्त होगा इससे अब जिस तत्व विवेक का अधिकार प्राप्त होगा वो तत्व विवेक शब्द तो सुन रहे हैं लेकिन तत्व विवेक पदार्थ क्या है किसे कहा जाएगा तत्व विवेक प्रकार तत्व विवेक इस विषय की प्रश्न है और उसका उत्तर भी है तो ये कहते हैं ये तत्साधन चतुष्ट संपन्ना तत्व विवेक अधिकारीणोती पहले को ये अधिकारी बताया अनुबंध चतुष्ट अंत प्रथम अनुबंध तो ये तत्साधन चतुष्ट संपन्ना ये अधिकारीण का विशेषण है अधिकारीण कौन सी विभक्ति है अधिकारीणा इसको कौन सी योग्यता माना जाएगा प्रथमा एक वचन बहुवचन और कहां का बनेगा अधिकारीणा ऐसा शब्द के कुल कितने रूप बनते हैं बाईस सात विभक्ति के तीन तीन इक्कीस हो गए और एक संबोधन के प्रथमा के एक वचन में संबोधन में अलग बनता है बाकी दुई वचन तो एक जैसा ही रहता है ऐसे एक शब्द के संस्कृत में 22 रूप बनते हैं ना वो तो अधिकारीन ये प्रातिपदिक शब्द है नकारांतर उसका अधिकारी अधिकारीणो अधिकारीण ऐसा रूप चलेगा तो अधिकारीण ये प्रथमा का हुआ और कहा बनेगा और तीन जगह बनेगा कहा पंचमी एक वचन षष्टी एक वचन और द्वितीया बहुवचन में क्या बनेगा हाँ द्वितीय बहुवचन में भी यही बनेगा ना तो बाईस में से चार वचनों में अधिकारीण शब्द के एक जैसे रूप बनेंगे अधिकारीण द्वितीया में भी बहुवचन में अधिकारीण जस और सस विभक्ति कहा जाता है उसे और गसी और गस गसी है पंचमी गस है ष्टी तो इस प्रकार ये अधिकारीण ये तो यहां फिर देखना पड़ता है वाक्य में ये जिस शब्द के अनेक स्थान पर एक जैसे रूप बनते हैं अनेक विभक्तियों में तो फिर निर्धारण करना पड़ेगा ना कि यहां प्रथमा माना जाए या द्वितीया मा, बहुवचन माना जाए या पंचमी षष्टि का एक में से कोई एक माना जाए चार है तो यहाँ प्रथमा बहुवचन है क्यों इसलिए कि उसका जो विशेषण है पहला शब्द तत्साधन चतुष्ट संपन्ना ऐसे तो पांच जगह बनेगा अधिकारी संबोधन के बहुवचन में भी अधिकारी न ही बनेगा ना तो ये ये तत्साधन चतुष्ट संपन्ना ये है प्रथमा बहुवचन रामाहा के तरह इसलिए विशेषण में वही विभक्ति होती है जो विशेष्य में होती है तो विशेष्य है अधिकारीणा तो विशेषण में प्रथमा बहोचन है तो निश्चित है अधिकारी के वाचक यानी विशेष के वाचक शब्द में भी वही विभक्ति रहेगी अधिकारीणा ये प्रथमा बहुवचन ही है और दूसरा भवंती ये क्रियापद है कर्तृवाच्य में है प्रथम पुरुष का बहुवचन है इसलिए यहां पर माना जाएगा इससे क्या आपका कर्ता भी बहुवचन रहेगा प्रथमा का ही। किस, ये इन साधन चतुष्टय से संपन्न अधिकारी होते हैं ये एक तत्त साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारीणो भवंती इतने का अर्थ निकलेगा इन चार साधनों से युक्त मनुष्य अधिकारी होते हैं तो क्या अधिकारी बनेंगे जिला अधिकारी बनेंगे तत्व विवेक के अधिकारी इसलिए लिखा कि तत्व तो विवेक तत्व विवेक से अधिकारी नवंती तो तत्व विवेक नामक जो साधन है तत्व तो विवेक किसका साधन है मोक्ष का साधन है कि मोक्ष का तत्व तो विवेक किसका साधन है ब्रह्म ज्ञान का और मोक्ष का साधन है ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष के साधनभुत ब्रह्म ज्ञान का साधन है तत्व तो विवेक तो ब्रह्म ज्ञान के साधनभूत भूत तत्व विवेक के अधिकारी इन साधन चतुष्ट संपन्न मनुष्यों को माना जाता है यह अधिकारी होता है ये अधिकारी है तो येतत तत्त साधन चतुष्टय संपन्न में येतत ये, ये सर्वनाम है ना और येतत तत्का अर्थ है यह इदम और ये तत्शब पर्याय है न यह यानी कौन तो पूर्व में जिनका स्वरूप बताया अभी तक ये जो नित्य नित्यानित्य वस्तु विवेक यह अमूत्रार्थ फल भोग विराग शमादि सटक संपत्ति मुमुक्षुत्व इन चारों का परामर्शक है साधन चतुष्ट सम्पन्ना इसमें जो ये सर्वनाम है इसलिए ये तर्थ निकलेगा ये नित्यानित्य वस्तु विवेकादि चार साधन और इन चार साधनों से विशिष्ट जो मनुष्य हैं वे अधिकारी हैं ब्रह्म ज्ञान के साधनभूत भूत तत्व विवेक के ये अर्थ निकलेगा इस वाक्य का इसके विषय में किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ भी सकते हैं आज कितनी तारीख है तेरह तो तेरह दिन में तो थोड़ा बहुत पकड़ में आ रहा होगा कि पूर्ण ही पकड़ में आ रहा है सबके समझ में सब आ रहा है पूरा पूछेंगे तो उत्तर एक दो देते हैं तो कल बताया था कौन किस कौन प्रश्न करता है कौन नहीं करता है पूर्ण समझ में आने वाला भी नहीं करेगा बिल्कुल समझ में नहीं आने, आने वाले को भी पानी सिर के ऊपर से जाएगा तो बीज वाले को तो कुछ समझ में आया कुछ नहीं आया तो जो समझ में नहीं आया उस विषय प्रश्न करने चाहिए ना तो इस वाक्य का जो अर्थ बताया वो सबको समझ में आ गया आपको समझ में आया आपको पूछ रहा हूं तो ये तत्त शब्द का क्या अर्थ है कौन से कौन से हा इन चार साधनों से संपन्न संपन्न शब्द का अर्थ क्या है विशिष्ट युक्त और अधिकारी इन चार साधनों से संपन्न मनुष्य अधिकारी होता है। किसके अधिकारी होते हैं है? तत्व विवेक क्या है ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का साधन और मोक्ष का साधन ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का फल अतत्व विवेक का फल ब्रह्म ज्ञान तो यानी पूछ सकते हमारा अभिप्राय यह है कि खाली बैठ करके जो हम लोग बोल रहे हैं उसको सुन करके ये नहीं करना थोड़ा अपने मन में बिठा भी लेना इन ग्रंथों का अर्था तो आगे हैं जिस तत्व विवेक रूप ब्रह्मज्ञान के साधन के अधिकारी हैं। साधन चतुष्टय संपन्न मनुष्य उस तत्व विवेक का स्वरूप जानने की इच्छा हुई तो जिज्ञासु का प्रश्न हुआ तत्व विवेक कह तत्व विवेक कह का अर्थ है कि तत्व विवेक का क्या स्वरूप है तत्व विवेक नाम का पदार्थ कौन सा है इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं भाष्यकार भगवान कि आत्मा सत्य तद अन्य सर्व मिथ्या ज्ञानम एव पूर्व रूप वाक्य से तत्व विवेक ये शब्द लिया ना और उसको ज्ञानम एव के बाद में जोड़ देना तो तत्व विवेक किसको कहा जाएगा तो कहते हैं ज्ञानम एव तत्व विवेक तो ज्ञान ही तत्व विवेक है तो ज्ञान तो शब्द के कई अर्थ निकलते हैं ज्ञान शब्द का अर्थ बोध भी निकलता है ज्ञान शब्द का अर्थ ज्ञान का साधन भी निकलता है कहीं कहीं ज्ञान शब्द का अर्थ आपका वो भी निकलता है केवल ज्ञान भी और आपका ये ज्ञेय भी अलग अलग अर्थ में युत्पत्ति करने से संस्कृत में एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ निकलता है, तो यहाँ करण अर्थ में युत्पत्ति करना इति ज्ञानम ऐसी युत्पत्ति ज्ञान पद की करते हैं तो इसका अर्थ निकलता है कि जिससे जाना जाता है वह जिससे जाना जाएगा कौन यानी तो ज्ञानम तो हुआ विवेक और विवेक का विषय जो तत्व है और तत्व शब्द का अर्थ क्या बताया था शुरू में मंगलाचरण के श्लोक में तत्व बोधो अभिधीये यहां पर तत्व शब्द आया था ना वहां तत्व शब्द का अर्थ क्या बताया था तत्व शब्द कोश में दो अर्थ में प्रयुक्त होता है कोश की पंक्ति भी बताई थी वो कौन सी है पंक्ति तत्व ब्रह्मणी याथार्थे ये कोश की पंक्ति है इसका अर्थ है कि तत्व शब्द का प्रयोग ब्रह्म में और वास्तविक स्वरूप में होता है किसी भी वस्तु के वास्तविकता को बताने के लिए भी कहा जाता है इस वस्तु का तत्व यह है तत्व यह है का मतलब वास्तविक स्वरूप यह है जैसे मिट्टी का तत्व क्या नाम घड़े का तत्व मिट्टी है अंगूठी का तत्व सोना है वस्त्र का तत्व तंतु है तो तत्व यानी वास्तविक स्वरूप कार्य का वास्तविक स्वरूप होता है उसका कारण और ब्रह्म तो हई है तो तत्व ब्रह्मणी का मतलब ब्रह्म अर्थ में भी तत्व शब्द का प्रयोग होता है ब्रह्म को बताने के लिए भी और वस्तु के वास्तविक स्वरूप को बताने के लिए भी तत्व शब्द का प्रयोग होता है तो ये जो तत्व है इसका अर्थ लिया जाएगा ब्रह्म ब्रह्म भी अर्थ होता है ना दो अर्थ निकले तत्व शब्द के ब्रह्म और वस्तु का वास्तविक स्वरूप तो उसमें ये जो ब्रह्म है ये हम तत्व विवेक में तत्व शब्द का अर्थ लेंगे और विवेक शब्द का अर्थ निकलेगा ज्ञान और ज्ञान की उत्पत्ति अभी जो बताई ज्ञान की उत्पत्ति ज्ञान शब्द की उत्पत्ति अभी कौन सी बताई जानाति अने इति ज्ञानम ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो अर्थ निकलता है तत्व को यानी ब्रह्म को जिस साधन से हम जानते हैं वो साधन ये ज्ञान शब्द का अर्थ निकलेगा और वो कौन है तत्वबोध है नत्व विवेक ब्रह्म ज्ञान का साधन है ना तो तत्व विवेक से क्या होगा ब्रह्म को जाना जाएगा और ब्रह्म ज्ञान क्या होगा मोक्ष का साधन होगा मोक्ष दिलाएगा ब्रह्म ज्ञान तो इस प्रकार यहां ज्ञान शब्द का अर्थ निकल निकालना है ब्रह्म ज्ञान का साधन ज्ञान शब्द का अर्थ निकलेगा किसके किसका साधन ब्रह्म ज्ञान का साधन वो कौन है तो शुरू में भगवान भाष्यकर ने कहा है तत्व विवेक जिस साधन चतुष्टय संपन्न मनुष्य जिस तत्व विवेक के अधिकारी है वह तत्व विवेक है ब्रह्म ज्ञान का साधन और वही तत्व विवेक यहां पर ज्ञानम शब्द से बताया जा रहा है क्योंकि तत्व विवेक की परिभाषा की जा रही है ना परिभाषा यानी लक्षण तत्व क्या नाम तत्व विवेक किसको कहते हैं ये प्रश्न है ना तत्व विवेक का क्या स्वरूप है तो उस स्वरूप को बताने के लिए ये वाक्य प्रयोग किया कि आत्मा सत्य तद अन्य सर्व मिथ्या ज्ञानम तत्व विवेक ये तत्व विवेक का स्वरूप है ज्ञान ज्ञानम एवं तत्व विवेक तो यहां ज्ञानम का अर्थ ब्रह्म ज्ञान नहीं करना अपितु तो ब्रह्म ज्ञान का साधन और ब्रह्म ज्ञान का साधन कौन है तत्व विवेक इसलिए ज्ञानम एव तत्व विवेक तो तत्व विवेक है ज्ञान ही और ज्ञान का अर्थ है जानने का साधन किसको जानने का साधन ब्रह्म को जानने का साधन तो ब्रह्म ज्ञान का साधन भूत विवेक वो है तत्व विवेक उसका क्या स्वरूप होगा विषय होगा विवेक का तो विषय बताया गया जैसे मोक्ष की इच्छा का विषय बताया गया मोक्षों में भूयात इतिहा दृढ़ इच्छा ऐसे यहां पर इति शब्द के पहले जितने शब्द हैं वे ज्ञान तत्व विवेक के विषय को बताते हैं यानी ब्रह्म ज्ञान के साधनभूत विवेक को क्या विवेक करना है आपको विचार करना है तो ये विचार करना है वेदांत ग्रंथ का आलम्बन लेकर के कि आत्मा ही सत्य है और तद अन्य सर्व मिथ्या आत्मा ही सत्य है यानी तीनों कालों में रहने वाला है आत्मा पहले था अभी है और भविष्य में भी रहेगा भगवान ने आत्मा की सत्यता को बताते हुए ही गीता का उपदेश करना अर्जुन को प्रारंभ किया है कहा से उपदेश प्रारंभ होता है गीता का कहा से शुरू होता है धृत राष्ट्रवाच्य से दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में तो अर्जुन की स्थिति बताई गई है 10वें अध्याय तक है गीता की भूमिका 10वें श्लोक तक द्वितीय अध्याय के पहला अध्याय और द्वितीय अध्याय का दस श्लोक यहां तक तो अर्जुन की स्थिति यानी अर्जुन के अंतकरण की अवस्था को बताया कि किस अवस्थापन्न है अर्जुन का और फिर संक्षेप में पूरा जो अर्जुन की अवस्था का वर्णन हुआ पहले भूमिका में उसका कथन किया गया कि अर्जुन भ्रांत है मूढ़ है ऐसे भगवान ने ग्यारहवें श्लोक में अर्जुन को पूर्वार्ध में कहा है मूढ़ किसको कहा जाता है जिसके अंदर मोह है मोह कहते हैं भ्रम को जैसे सर्प रस्सी को सर्प रूप से देखने वाला मूड है ऐसे अर्जुन को भगवान ने कहा कि तुम मूड हो ग्यारहवें श्लोक के पूर्वार्थ में असोच्या शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषा से जो असोचनीय है यानी जिनके विषय में शोक करना उचित नहीं है उनके विषय में शोक करता है यदि कोई जो सर्प के रूप से ग्रहण योग्य नहीं है रसी, उसे सर्प के रूप में ग्रहण करना जैसे मूढ़ता है ऐसे जिनके विषय में शोक नहीं बनता उनके विषय में शोक करना भी मूढ़ता है भीषमादि के विषय में शोक करना नहीं बनता अरुणी को युद्ध होगा तो मारे जाएंगे तो ये होगा वो होगा कुलघाती होगा ये मैं ये जो शोक अर्जुन का हो रहा है ये अशोचनीय के विषय में शोक अनहर के विषय में शोक कर रहा है तो मूढ़ है ये प्रथम पादमी का लेकिन मूढ़ व्यक्ति अपनी मूढ़ता को स्वीकार कर ले तो उचित है लेकिन मूढ़ व्यक्ति भाषा बोल ले पंडितों की तो से भाषा से अर्जुन ने बहुत सारे शास्त्र के प्रमाण दिए कि जो कुलघाती होते हैं उनका लंबे समय तक नरक में वास होता है तो हम तो इन अतताइयों को मार करके एक प्रकार से नरक के ही अधिकारी बनेंगे उचित नहीं है ये सब शास्त्र के वचन दिए ना तो शास्त्र प्रमाण को वो दे बताते हुए कौन बोलते हैं पंडित लोग प्रज्ञावान लोग और प्रज्ञावादान प्रज्ञावाद कहा जाता है पंडितों के वचन पंडितों की भाषा जो विवेकी को बोलना चाहिए अमूढ़ को बोलना चाहिए वो शब्द मात्र तुम बोल रहे हो लेकिन प्रत्यक्ष में तो व्यवहार कर रहे हो मूढ़ता का पंडित लोग कैसे होते हैं गतासुन गता सुनानु गता सोचे थी पंडिता वह आत्मज्ञ लोग पंडित का अर्थ है आत्मज्ञ जो स्वर्गगत हो गए हैं उनके विषय में भी और जो जीवित हैं उनके विषय में भी शोक नहीं करता है ये तो अध्याय में कहा लेकिन 11वें श्लोक में कहा तो यहां उपदेश थोड़ा ही है अर्जुन की स्थिति का वर्णन है संक्षेप में और आत्मा की नित्यता का वर्णन किया सत्यता का बारहवें श्लोक में न्वे व जातुनासम जनाधिपा ये जो पूर्वार्ध है बारहवें श्लोक का उसमें भगवान ने अर्जुन को बताया कि अतीत काल में मैं था तुम थे और ये जनाधिप शब्दित बाकी जीव भी थे यानी आत्मा था आत्मा परमात्मा दोनों भी पहले से थे भूतकाल में नत्वे तवे जातु नासम जातु का अर्थ होता कभी भी इससे पूर्व में हम कभी नहीं थे ऐसा नहीं हम थे और भविष्य में नहीं रहेंगे ये शरीर छूटने पर ऐसी बात भी नहीं है न भविष्य न चे व न भविष्या यानी भविष्य में हम नहीं रहेंगे ऐसा नहीं है तो फिर क्या है अतः सर्वे वयम अतः परम और वर्तमान में तो स्वयं के अस्तित्व के विषय में किसी को संशय होता ही नहीं है दूसरे के अस्तित्व के विषय में भले ही संशय लेकिन आपने तो इसलिए आतीत में हम थे आत्मा था वर्तमान में है और भविष्यत में भी रहेगा और हमेशा रहने वाली वस्तु को कहा जाता है सत्य और सत्य कितने हैं एक है एक, हाँ, एक मेवा द्वितीय सदैव सौम्य इदम अग्रासित एक मेवा द्वितीय छांदोग्य में बताया गया है और यहां तो भगवान ने अहम शब्द का प्रयोग अपने लिए किया तुम शब्द का प्रयोग अर्जुन के लिए किया अर्जनादिप शब्द का बाकी जीवों के लिए किया तो बहुत सारे सत्य सत्य हो जाएंगे फिर तीनों कालो में रहने वाले अनेक आत्मवाद हो जाएगा ना वेदांत तो, तो एक आत्मा को बताता आत्मा वा वह एक एव अग्रासित्रे उप उपनिषद में कहा गया है एक आत्मा ही था और वो अकेला है लेकिन यहां तो कई एक आत्मा हो गए जनाधी पा भो वचन है न इसलिए कहा सर्वे वयम अतः परम इसलिए हम उपाधि से विविक्त जो निरुपाधिक ब्रह्म है वही एक सत्य है और तद्रूप ही हम सब हैं उपाधि के कारण अपने आप को एक दूसरे से अलग अलग समझते हैं जैसे आकाश में सूर्य एक है और उसके प्रतिबिंब अलग अलग अलग अलग, अलग, अलग, अलग गड्ढों में बारिश होने के बाद जमे हुए पानी में वो अलग अलग, अलग दिख रहा है प्रतिबिंब तो जल रूप जो उपाधि है वो जब तक रहेगी तब तक सूर्य के प्रतिबिंब में अलगता की भ्रांति भले ही हो जाए लेकिन वो सारे प्रतिबिंब सूर्य के एक सूर्य रूप ही है जैसे ऐसे हम सब एक है अतः सर्व सर्वे वयम अतः परम यहाँ पर आत्मा की सत्यता को बताया गया है ना, और वो आत, सत्य आत्मा एक है इसलिए यहां पर भी कहते हैं भास्कर भगवान की आत्मा सत्य आत्मा ही सत्य है मतलब तीनों कालों में रहने वाला है किसी भी काल में जिसका अभाव नहीं है और तद तो आत्मा से अतिरिक्त तो जो भी है कौन है आत्मा से अतिरिक्त तो? प्रकृति और प्राकृत जगत प्राकृत शब्द का क्या अर्थ है प्राकृत किसको कहता है हा? जिसको पूछा वही बताएगा है तो शुरू से है ना आप तो तो प्राकृत शब्द का क्या अर्थ बताया था बताओ आप हैं प्राकृत कहा जाता है प्रकृति के परिणाम को परिणामात्मक कार्य को वो तो प्रा, प्राकृत कौन है प्रकृति का परिणाम अब याद रखना और वो कौन है आकाश आदि संपूर्ण जगत कार्य और प्रकृति है मूल कारण प्रकृति यानी मूल कारण और प्राकृत यानी उसका कार्य और कार्य के अवंतर दो भेद हैं सूक्ष्म स्थूल और इन दोनों के भी फिर अवंतर दो भेद बनते हैं समष्टि सूक्ष्म वेष्टि सूक्ष्म कार्य ऐसे समष्टि स्थूल कार्य और वेष्टि स्थूल कार्य ये सब पारिभाषिक शब्द याद रहने चाहिए तो तद अन्यत्मे शब्द का अर्थ है आत्मा और आत्मा से अन्यत हो जाएगा अतिरिक्त पदार्थ वो कौन अनात्मा तद अन्यत शब्द से निकलेगा अनात्मा और वो अनात्मा प्रकृति प्राकृत भेद से दो प्रकार का और ये प्रकृति मूल कारण और प्राकृत उसका परिणाम ये सब का सब कैसा है अनात्मा मात्र मिथ्या है तो तद अन्य सर्व मिथ्या वो सब मिथ्या हैं इति यानी इस प्रकार का जो ज्ञान यानी ज्ञान का इस प्रकार के ज्ञान का जो साधन है एक आत्मा ही सत्य है और अनात्मा मिथ्या है इस ज्ञान के साधन को तत्व विवेक कहा जाता है अनात्मा का मिथ्यात्व अनुरूपेण निश्चित हो जाएगा जब अनात्मा का आत्मा का ज्ञान होगा अधिकरण के ज्ञान से अध्यस्त के मिथ्यात्व का निश्चय होता है ना रस्सी का ज्ञान हुए बिना सर्प के मिथ्यात्व का निश्चय नहीं होगा और वो आत्मा है आत्मा को ब्रह्म को एक ही बात है तो ब्रह्म का सत्यत्व अनुरूपेण यानी अहम का ब्रह्म रूप से जो बोध और वो होने पर मिथ्यात्व अनात्मा के मिथ्यात्व का निश्चय होता है और इस ज्ञान का जो साधन है वो है तत्व विवेक बाकी की चर्चा कल करता है ओम पूर्ण मदह पूर्ण मिदम पूर्णस्य पूर्ण मुदच्यते ओम शांति शांति शांति